भगवते वा भा सुदेवाय श्रीमद्भागवत्तुराण वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शुद्ध की कथा राजवाच राज मंतरा सर्वाणी तयता मे हरे राजा परीक्षित ने पूछा भगवन आपने सब मनवंतरो और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया यो सौ सत्यव्रत नाम राज पुरुषे ज्ञानम ज्योतितक स्वतः पुत्र मनुरासीुत सुता इक्श्वाकुप्रमुखा नृपा आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविण देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वस्वत मनु हुए आपने उनके खवाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया महाभाग नित्यम शुश्रू शाम ब्रह्म अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए महाभाग हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है ये भूता ये भविष्य ये तेषा न पुण्यकर्ति सर्वेश वद विक्रमान वै वस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों इस समय विद्यमान हो और आगे वा आ, होने वाले हों उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए एवं परीक्षि कहते हैं सोनका ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा मानव वंश प्राचुर्य परप न श्यते वक्त तो वर्ष शतर श्री सुखदेव जी ने कहा परिचय तुम वंश का वर्णन सक्षेप से सुनो विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता पराबरे साथ आत्मायह पुरुष पर सैवासीदम विस्व कल न्यन किंचन जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है प्रलय के समय केवल वही थे यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था तस्ना समभवत पद्मकोशो हिरण्मयः हिणमय जग्गे महाराज स्वयं चतुरानद महाराज उनकी नाभि से एक सुवर्ण में कमल कोष प्रकट हुआ उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ मनसस्तस्य कश्यप दाक्षायण तथोत्त ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदित से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञा यामास भारत श्रद्धया जनयामास दसपुत्रन स आत्म्वान्क्श्वाको निगस जातिष्ट करूष का नरिष्यमृस नभगम च कवि विभु विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ परीक्षित परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से दस पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम थे इक्श्वाकू नृग सयाति दिष्ट धृष्ट करुष नरिष्यंत प्रसद्ध नभग और कवि अप्रजस्मो पूर्वम वशिष्टो भगवान कि मित्र वृण्योष्टि प्रजाथम अकरो प्रभु वे वसवत मनु पहले संतानहीन थे उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था तत्र श्रद्धा मनो पत्नी होता समयाचत दुहित उपागम्य प्रणपत पयोभता यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। धायस्तसु समाहितः तब अध की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से बसटकार उच्च, का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी हो तो कन्या नाम सात ताम विलोक्य मनोप्राहु जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई इसे देखकर श्राद्ध मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा भगवान किमिद जातम कर्म वो ब्रह्मवादीना विपर्यम अहो कष्टम चा ब्रह्म विक्रिया भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसा हो गया अरे यह तो बड़े दुख की बात है वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए यम मंत्र मंत्रो युक्ता कुत संकल्प वय समय विवधो आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही इसके अतिरिक्त आप लोग जितेन्द्रीय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ सम्य वचस्त भगवान प्रमहुआ वा से रभिन परीक्षित हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है इसलिए उन्होंने वस्वत मनु से कहा एक तत्सकल्प वै समयमस्ते व्यपचारत तथा साधय से सुप्रजास्त सतेजसा राजन तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा एवं जब सि राजन भगवान स अस्तौ सीता काम परीक्षित परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्थिति की तस्मी काम वरम तुष्टो भगवान हरेश्वर ददा विला भगवत् न पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुह मांगा भर दिया जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई कदा मृत गति प्रया महत्यूह्य सैंधव महाराज एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए तो कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों को पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए सकुमारो वनम बेहरो विशेष यहाँ से भगवान सर्वोरम बाढ़ सहो मत में सुध्युम मेरूपर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं तस् प्रविष्ट एवासौ सुुमन परवीर अपश्य श्रीय महात्मा अश्व च बढ़वामृप उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है तथा सर्वे आत्मलिंगा परस्परम परीक्षित साथ ही उनके सब अनचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा वे सब एक दूसरे का मुह देखने लगे उनका चित्त बहुत उदास हो गया राज गुणो भगवन परम राजा ने पूछा भगवन, उस भूमंडल में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया किसने उसे ऐसा बना दिया था आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है श्री शु मिराभासा ने कहा एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए तान्विख्या भर्तुर का समुत्था उस समय अम्बिका देवी वस्त्रहीन थी ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर कर वस्त्र धारण कर लिया ऋषियों तयक्ष प्रसंगम ब्रह्मो निमित्ता प्रोस्त नारायण आश्रम ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरीशंकर इस समय विहार कर रहे हैं इसलिए वहां से लौट कर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए भवेदित उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस, इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा पुरुषावर्जयन्ति हि परीक्षित तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब शुद्धि स्त्री हो गए थे इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे महाश्रमाभ्यासे प्रमदो तमाम चक्मे भगवान उसी समय बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुन्दरी स्त्री विचर रही है उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए सा पिताम चकमे सुभ्रु सोमराज सुतम पतिम सुरहत्मज उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुर्वाकुलाचार्य वशिष्ठम शुश्रुम इस प्रकार मनुपुत्र राजा ने स्त्री हो गए ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया कृपया स तेड़ सुसैन उपाधावन शंकर सुद्युम्न की यह दशा कर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की तस्म स भगवान ऋषि स्वाम चवाच मृता पते भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए परीक्षित उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही मास स्त्री तव गोत्रज कामं तुम्हारा यह एक महीने तक पुरुष रहेगा और एक महीने तक स्त्री इस व्यवस्था से शुद्धम ने इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे आचार्य अनुग्रह काम लब्धवाम व्यवस्था पालियामास जगति प्रजा इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्थापन पूर्वक अभिष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुन पृथ्वी का पालन करने लगे परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी सुता श्रेय दक्षिणा पथ राज नो भूर्भु धर्म वाला उनके तीन पुत्र हुए उत्कल गाय और विमल परीक्षित वे सब दक्षिणा के राजा हुए ततः परिणते काले प्रतिष्ठान प्रभु गाम गतो बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की इति इसी मदभागवते महापुराणे पारमहिंसा सहिताया नव स्कंधे इलोपालख्या प्रथम